संवेद्णों संवेद्णों के पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रद्ध संसार में सुनते हैं हरीश परमार की कुछ बाल कविताएं। जंगल में हड़ताल एक एक करके जंगल के कटने लगे जब सारे झाड़ इंसान के विरोध में जंगल में हो गई हड़ताल चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया मोर ने नाचना छोड़ दिया तोता मैना बैठे चुपचाप कोयल ने गाना छोड़ दिया कुदी नहीं अब डाली डाली शरारती बंदर बैठे हैं खाली कुलाचे भरना भूल गई, हिरड़ी पतली टांगों वाली छोटे बड़े सैकड़ों जानवर मिलकर सब लगाए नारा मत काटो पेड़ों को भैया पेड़ है जीवन हमारा हाथी, भालू शेर और चीता आमरण अनशन पर बैठे जान चली जाए तो जाए पर अपना एक पेड़ कटे जंगल में है जीवन अपना बिना हमारे जंगल सुना जंगल बचाओ जीवन बचाओ सभी जानवरों का है ये कहना फूल अनमोल तितली और भौरे तो आकर हमसे कहते हैं फूलों की सुंदरता देखो फूल अनमोल होते है नए लगते हैं फूल और सदा नहते हैं आते जाते हर राही का फूल स्वागत करते हैं फूलों से बात करो तो खुद फूल बातें करते हैं अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन हरते हैं नन्हे नन्हे बच्चों जैसे फूल भी मासूम होते हैं छेड़ोगे तो रो देते हैं प्यार करो तो हंसते हैं सोने चांदी से भी प्यारे फूल अनमोल होते हैं फूलों का जो लेते उपहार वो किस्मत वाले होते हैं हवाएं, नदी में नहा कर आती हवाएं, तन को ठंडक पहुंचाती हवाएं फूलों को छूकर आती हवाएं दिशाओं को महकाने आती हवाएं सनन सनन संगीत सुनाती हवाएं सावन के गीत गाती हवाएं उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम दुनिया की सैर करती हवाएं घर में कैलेंडर उड़ाती हवाएं जंगल में पेड़ हिलाती हवाएं सागर में हंगामा मचाती हवाएं मैदानों में धूल उड़ाती हवाएं दिखाई नहीं देती हमको हवाएं हर पल का एहसास कराती हवाएं जीवन के गीत गाती है हर दम में आती जाती हवाए नदी सुबह की रोशनी में मुस्कुराती है नदी उछलती है कूदती है धूम मचाती है नदी शाम के साय में उदास हो जाती है नदी अंधेरी काली रात में शांत रहती है नदी गुलाबी जाड़ों में शर्मा कर सिमट जाती है नदी, लजाती सकुचाती राह में धीरे धीरे बहती है नदी। समुद्र सा चौड़ा सीना लिए बरसात में दौड़ती है नदी, अपनी सारी शक्ति लेकर सबको डराती है नदी। मेरा मन नील गगन पर प्यारे पंछी जब उड़ते हैं दूर दूर तक संग संग उड़ते उड़ते मेरा मन पंछी बन जाता है बड़े सवेरे बागों में जब खिलते हैं सुमन सुंदर देख देख सुमन को मन सुमन बन जाता है, जब नदी गुन है, मेरा भी मन गाता है। फिर सागर में जाकर मन एक मोती बन जाता है धरती की हरियाली देख मन हरा भरा हो जाता है अच्छी अच्छी बातों में मेरा समय कट जाता है मन मेरा हर बार कहे सारी दुनिया सुखी रहे सबकी खुशियाँ देख देख मन विजय गान गाता है हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में लिया जन्म पाया मैंने एक वरदान मैं एक हिंदुस्तानी मेरी बस यही पहचान मंदिर मेरा मस्जिद मेरी दोनों में मैं ईश्वर देखूं करूँ प्रार्थना गिरजा घर में गुरुद्वारे में मथा देखू भारत माता की सेवा में रहे समर्पित मेरी प्राण मैं हूं एक हिंदुस्तानी मेरी बस यही पहचान सब धर्मों की एक कहानी सुन लो आज मेरी जुबानी मेरा तो बस एक ही नाम अमर अकबर एंथोनी एक आंख गीता है मेरी एक आंख कुरान मैं हूं एक हिंदुस्तानी मेरी बस यही पहचान दुनिया के हर इंसान से प्यार करे यह दिल मेरा कौन है अपना कौन पराया भेद करे ना दिल मेरा मेरा देश एक बट वृक्ष है इसकी छाया स्वर्ग समान मैं हूँ एक हिंदुस्तानी मेरी बस यही पहचान मेरी बस यही पहचान अभी आप सुन रहे थे हरीश परमार की कुछ बाल कविता